आपके पास है किस तरह से है भगवान के है अपरा शो मत में शंकर मत में सब ये किसके कारण है माया कारण है अविद्या और माया में अंतर क्या बताया प्रधाना शुद्ध सत्व प्रधाना माया और मलिन सत्य प्रधाना मलिन तत्व की प्रधानता वाली अविद्या है और शुद्ध की प्रधानता वाली माया तो शुद्ध सत्यु की प्रधानता है लेकिन रज और उसमें कल्पित है तो यही और माया और अविद्या को इसीलिए भेद माना जाता है क्योंकि जीव और स्वभाव बताया ना इस अच्छा लेकिन जो गुण है वो इसके कारण है भगवान के शंक्र मत में उपाधि के कारण है स्वभाविक कैसे है वो निर्गुण वैश्वमत में के अनुसार क्या है कि माया उपाधि के कारण उनके गुण नहीं क्या है स्वाभाविकी ज्ञान बदला किया क्या स्वेटर सुाप्त शक्ति भगवान की पराशक्ति विविध प्रकार की सुनी जाती है वो कहती है स्वाभाविकी कैसी है भगवान ये शक्ति तो स्वाभाविक है और ज्ञान बल क्रिया क्या भगवान का ज्ञान भगवान का बल और भगवान की क्रिया सब कैसी स्वाभाविक है वैष्णव मतानुसार भगवान के जो गुण है वो उपाधिक नहीं है माया उपाधि के कारण स्वाभाविक है स्वाभाविक सुखी में कहीं औपाधिक शब्द नहीं है तो ये अंतर है शांक्र मत में और वैष्णव मत में वैष्णव मतानुसार स्वाभाविक सर्वज्ञता है स्वाभाविक क्या है बल है स्वाभाविक सब किसी उपाधि से ऐसी नहीं है अच्छा इतना अंतर आता अच्छा है और जो उपाध्य है ना तो ये हैं ना संजी का जो है ना भगवान का जो शरीर है जो तो श्री विग्रह है वो शुद्ध सब्तु प्रधान में उसमें भागवत में आया है धाम तो। भगवान का राम विशुद्ध सत्यु विशुद्ध जब कहा है तो रस्तम से सर्वधारे रसम से भगवान का जो शरीर है वो रस्तम से सर्वथा शुद्ध सत्तु में है ये मानते हैं। संक्रमक में क्या है शुभ की घंटा वाला है ऐसा भेद थोड़ा हो जाता है बाकी ईश्वर की महिमा सब मानते हैं, भगवत पाठ भी खूब मानते हैं ईश्वर की महिला को थोड़ा सा मध्य है मैंने प्रसन्नता बता दिया है अपना आज तिरुवांचल नाम है अवर्णिका देखिए अवर्णिका तिरुमाचल हाँ ये जो आया था ना क्षिप्रम ही मानुष्य लोके शीघ्र बहुत ही कर्म जा तो मनुष्य लोक ने कर्म से जन्म सिद्धि शीघ्र हो जाती है कर्म जो वैदिक कर्म लेना है उनसे शीघ्र सिद्धि मिल जाती है तो ये प्रश्न यहाँ पर उठाया मानुष्य एवं लोके वर्ण वर्णाश्रम आदि कर्माधिकार न अन्यु लोकेश अभी भाष्यकार ने पहले बताया है मानुसे लोके मानुषे कर्म कर्माधिकारा की विशेषा पहले पंखी आई भाष्य है मानुष्य लोके वर्णाश्रमादि कर्माधिकारा की विशेषा आया है ना से तो उसी को लेकर के यहाँ पर समझाया जा रहा है कि मानुष्य लोके हो मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रम आदि के अनुसार कर्म करने का अधिकार है मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रम आदि के अनुसार कर्म करने का अधिकार है अन्यष्लोकेश न अन्य लोगों में क्या वर्णाश्रमाधि कर्माधिकारो न अन्य लोगों में वर्णाश्रम आदि के अनुसार कर्म करने का अधिकार नहीं।, नहीं है ये नियम है ना तो यह नियम किस कारण से है यह नियम समझी लग जाएगी मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रमादि के अनुसार कर्म करने का अधिकार है अन्य लोकेश वर्णाश्रमाधि कर्माधिकारों ना अन्य लोगों में वर्णाश्रमादि के अनुसार कर्म करने का अधिकार नहीं है ऐसा निमित्त किस कारण से ऐसा नियम किस कारण से है ऐसा नियम इी का अन्वय जो दूसरे अनुच्छेद की समाप्ति में उच्चते लिखा है ना इसी उच्चते इस पर कहा जाता है इस पर वह अन्वय है दूसरे पैराग्राफ में उसकी समाप्ति में उच्चते है ना में तो उसके साथ है इसी उच्चती ठीक है इस पर कहा जाता है अथवा अथवा दूसरी बात आ गई ना अथवा ये विषय तय करके इसी उच्च की अथवा वर्णाश्रम आदि के विभाग से युक्त मनुष्य या वर्णाश्रम आदि के विभाग वाले मनुष्य सर्वथा मम वर्तमान अनुवर्तनते थे मनुष्य सब प्रकार मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं आया, आया ना, नहीं। नहीं। नहीं। है ना पहले अथवा ये ना गीता में पार्थ सर्वथा वही है अथवा वर्णा श्रामाजी के विभाग वाले मनुष्य सर्वथा सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार अनुसरण करते हैं यह कहा गया यह कहा गया ये तो कहा गया ना पहले अब इससे प्रश्न होता है पुनःकस्मात कारणारियमेन सौन में अनुवर्तन के पुनः किस कारण से नियमानुसार आपके ही मार्ग का अनुसरण करते हैं पुनः किस कारण नियमानुसार पुनः अकस्मात कारण पुनः किस का कारण नियमानुसार आपके ही मार्ग का अनुसरण करते हैं मनुष्य कई पर परिभाषा भाषाकार ने बताई है कि पुनः किस कारण आपके पुनः किस कारण नियम से आपके ही मार्ग का अनुसरण करते हैं न अन्य अन्य मतलब अन्य वर्ष में न उवरतन से अन्य के मार्ग का अनुसरण नहीं।, नहीं करते हैं इस पर कहा जाता है अथवा इसी शंका ऐसा प्रश्न होने पर कहा जाता है तो ऊपर पैराग्राफ है ना ऊपर अनुच्छेद इसी उच्छेद अथवा इसी दो प्रकार से शंका की जाएगी यहाँ पर दो प्रकार से शंका की है और शंका का उत्तर इस लोक में लिया हुआ है देखेंगे चाण मैं सृष्टि गुणकर्म विभाग तस् कर्ता अव्य चातुवर्ण है अच्छा चतुर्ण वर्णना सामहरा क्या बनेगा अच्छा एक मिनट संवार करेंगे तब तो चतुर्वर्णम बनेगा ना एक मिनट चतवारा एवं क्या बनेगा यो चतवारा एवं क्या बन जाएगा जायेगा चतुर्वर्ण क्या बनेगा चतुर्वर्ण बनेगा ना और चतुर्वर्ण से फिर ये स्वार्थ में से पृथ्वय होकर के चतुर्वर्ण बन जाएगा चतुर्वर्णादि नाम स्वार्थ संख्या नाम इस वार्तिक के द्वारा चतुर्वर्ण शब्द से स्वास्थ्य प्रत्येक होता है क्या वो भस्म दिया है आपने भक्त में लिखा है है ना कि यहाँ पर देखना चतुर्वर्ण है तो चतुर्वर्ण ये भस्म दिया है चतवारा एव वर्ण है ना तो चतवार से वर्ण इस प्रकार कर्म धारे कर देंगे और कर्म धारे करने से क्या बन जायेगा चतुर्वर्ण और फिर चतुर्वर्णा से चतुर्वर्ण शब्द से चतुर्वर्ण शब्द से स्वास्थ में से प्रत्यय होकर के क्या बन जाएगा चातुर्वर्णियम स्वास्थ्य में स्व प्रत्यय होकर क्या बनेगा चातुर्वर्णियम बन जाएगा है ना तो यहाँ भाव में से प्रत्यय नहीं है गुण में से प्रत्यय नहीं है स्वयं प्रत्यय किसमें यहाँ पर स्वास्थ्य हाँ स्वास्थ्य में से प्रत्यय जानना चाहिए मतलब चतुर्वर्ण ही इसका अर्थ है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 चावर्ण मैं सिस्टम भगवान का कथान लेकिन कैसे गुण गुणकर्म के विभाग से चार वर्णों की मैंने सृष्टि की है ठीक है देखना कर्तारा की माम उसका कर्ता होने पर भी मुझे तस का क्या है चातुर्वर्ण है ना चार वर्णों का कर्ता होने पर भी मुझे अकर्तारम विधि अकर्ता और अब अव्य जानो अव्यम करण का कर्ता होने पर भी मुझे अकर्ता और असंसारी जानो शब्दार्थ हो गया अन्य हो गया अब भाष्य में आएंगे चातुर्वर्णम को समझाते हैं भाष्यकार चतवाराह वर्ण एक कर्मदारे समाप्त होगा ना ध्यान देना भाष्यकार ने चातुर्वर्णम का अर्थ लिखा है चतवारा एव वर्ण यह क्या लिखा है भाषाकार ने चातुर्वर्णन का आधार दिया है हाँ याँ याँ मतलब ऐसा हम करेंगे चतवाराह वर्ण एवं चातुर्वर्णन चतवाराह वर्ण एवं चातुर्ण मतलब चार वर्णों को ही चातुर्वर्ण कहा जाता है अगर समाज करेंगे तो चतर च वर्ण इस प्रकार कर्मचारिय समाज चतुर्वर्ण बन जाएगा फिर चतुर्वर्ण से स्वास्थ्य से प्रत्येक करके चातुर्वर्णन बना देंगे मैयाण मुझम कैसे उत्पादित मुझ ईश्वर ने ही ईश्वर ने ही उत्पन्न किया इसमें प्रमाण भी भाष्यकार देते हैं, हैं। थोड़ा ध्यान देंगे शब्दों पर ब्राह्मण है न मुखम प्रथम है अस्त शक्ति अस्तकार का इस परमात्मा का ब्राह्मण इस परमात्मा का मुख ब्राह्मण इस परमात्मा का क्या और क्या है बाहू राधा कृष्णा छठनी जो भूजाए छठनी थी और उरु क्या था उसे था और पद भारत की सुर्खी है तो सुर्खी के सब कुछ लोग ऐसा इस कार्य करते हैं कि ब्राह्मण इस परमात्मा का मुख था मुख का क्या थे मुख का क्या थे हाँ जो ब्राह्मण समाज है जो प्रधान भाग है वो क्या है ब्राह्मण है प्रधान भाग का मतलब क्या बौद्धिक वर्जय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 पद व्याम क्या है शुद्र अजा यद व्याम में क्या है पंचमी तो है ना तो स्पष्ट अर्थ है की पैरों से सूर्य उत्पन्न हुआ परमात्मा के पैरों से सूर्य उत्पन्न हुआ उसी को ध्यान में रख करके अब यहाँ पर मुखम का क्या करना पड़ेगा मुखा क्या करना पड़ेगा हाँ इस परमात्मा के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ परमात्मा के मुख से क्या उत्पन्न हुआ ब्राह्मण उत्पन्न हुआ और क्या है भूजाओं से क्षत्रि उत्पन्न हुआ बाहुभ्याम क्या है नहीं रोसो की बोलना ब्राह्मणों से वहाँ बाहू है ना वो भी प्रतिमा भी विश्रांत है की उसकी भूजाओं ऐसी गुरु ऐसी बइस उत्पन्न हुआ और पार से शुद्ध उत्पन्न हुआ ऐसा ऐसी भाष्यकार को मान्य है क्यूँकी यहाँ सृष्टि के प्रसंग में भाष्यकार उसको उत्तृत कर रहे हैं करना पड़ेगा सृष्टि के ऐसा भाष्यकार को मन्य है क्यूँकी सृष्टि के प्रसंग में उसको ठीक कर दिया है इन्होंने ब्राह्मणों से मुखम आशित की अस्त अच्छा मतलब इस परमात्मा का इस पर मुखम करते मुखात इस परमात्मा के मुख से ब्राह्मण आशीत करते उत्पन्न आशीत इस परमात्मा के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है ना तो इस प्रकार जो है ना इत्यादि आदि सभी ले लेना बाहूराज का पूरा ले लेना ले कि इस परमात्मा के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ इत्यादि छुट्टी है इत्यादि छे पंचमी है ना पंचमी हेतु अर्थ में होती है ऊपर बताया ना मुझ ईश्वर ने ही चार वर्णों को उत्पन्न किया है क्योंकि हेतु बताया जा रहा है क्यूँकी ब्राह्मणो मुखा मासी होती है ठीक है क्योंकि ब्राह्मणो होती है अब कैसे भगवान ने रचना की तो कहते हैं गुण कर्म विभाजा गुण विभाजशा क्या कर्म विभाजता गुण के विभाग से और कर्म के विभाग से गुण विभागता क्या कर्म विभाग है सत्य रजस और समस्त ये क्या है गुण है हाँ गुण है तत्री से वो उन वर्णों में से है ना उन चार वर्णों में से सात्विक से कहा जाए सत्य प्रधान सत्विक जो है ना तीनों गुण सभी में रहते है कोई सत्य की प्रधानता वाला कोई रज की कोई तम की पर सभी में सभी में रहते हैं है सत्गुण की प्रधानता वाले ब्राह्मण के सम इत्यादि कर्म है समदम है ना तो सम एक कार्य है यहाँ पर अंतरिक्ष इंद्री का निग्रह एक का क्या इंद्रिय का निग्रह समीक्षित श्रद्धा समाधान ये सब क्या है तो ब्राह्मण के कर्म है सत्युगुण की प्रधानता वाले ब्राह्मण के समम सत इत्यादि कर्म हैं तो अब देखना गुण के अनुसार कर्म, तो कर्म बताया सत्व गुण अधिक तो ये समम ये सब कर्म हो जाएंगे अब सत्सर्जन गौर्ण जिसमें गुण है, गौण जिसमें गुण है तथा रज जिसमें प्रधान है ऐसे छतरी की सत्युगुण जिसमें गुण है सत्य भी चाहिए ना शासन करने के लिए बुद्धि तो भी होनी चाहिए हाँ नहीं तो मोहम्मद जी सा राजा हो जाएगा पागल हो जाएगा है ना तो उसने सत्युगुण चाहिए लेकिन शासन करना मुख्य काम है नज की प्रधानता तो देखेंगे सत्युगुण जिसमें गुण है सत्य जिसमें गौण है तथा रज प्रधान है ऐसे छतरी के सौर तेज प्रवृत्ति सौर तेज आदि कर्मे हैं सौर का तो तेज और तेज प्रवृत्ति का होता है आदि आदि आदिपालन है बल पराक्रम प्रजापालन ये सब ले लेना है ये सभी कर्म किसके छतरी के अब देखेंगे कम तम उपसर्जन तम इसमें कौन है और तो रस क्या है प्रधान है तो क्या वहाँ भी गुण के अनुसार कर्म है ना ज सत्य गुण गौण होगा रज प्रधान होगा तो वीरता आदि ये सब कर्म होते हैं और तम उत्सर्जन तम गुण जिसमें गौण है तथा रजो गुण प्रधान है ऐसे वैश्य के तम के उत्सर्जन तम गुण जिसमें गौण है और रज की प्रधानता है ऐसे वैश्विक कृषि आदि कर्म है कृषि आदि से लेना पशुपालन है नोवृक्ष वाणिज्य रज प्रधान है तो फिर ससोगगा पता किसमें वैश्व में हाँ कम उपर्जन है तो फिर हाँ। तो तीनों है ना? हाँ। भी है। पर जितना सत्तु में है उससे कम शत्रु कुछ कम शत्रु है तीनों गुण सब में रहते हैं हाँ। तीनों गुण रहते हैं सब में क्षत्री में भी कम उपसर्जन होगा गौण होगा लेकिन वैश्विक और कम कम उसमें ऐसा सब में सब है कम गुण के अप्रधानता वाले तथा रज की प्रधानता वाले कम की अप्रधानता वाले तथा रज की प्रधानता वाले वैश्विक आदि कर्म है तो यहाँ भी जो है ना गुण के अनुसार कर्म हैं, अच्छा आगे देखेंगे ये सूद्र के लिए आया रज उपसर्जन रज इसमें उत्सर्जन है तथा कम प्रधान है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 संख्या इनकी ज्यादा होनी चाहिए हर जगह आवश्यकता होती है शारीरिक सामर्थ्यों में, में तो शारीरिक सामर्थ्य की सेवा का से, मतलब क्या सब चीज़ सेवा करना मतलब सबसे कार्यो में सहयोग करना सबसे कार्यो में सहयोग करना। करना। तो सेवा ही इनका कर्म है तीनों महीने तो ये देखेंगे तो कम की प्रधानता कर्ण क्या वो भी कर्म नहीं हो सकते है ना सर ये इसलिए सहयोग करना बता दिया गया दूसरा जैसा करे वैसा कर फिर गया ऐसा इस, इस प्रकार गुण कर्म के विभाग से चार वर्णों की मैंने सृष्टि की है है ना? गुण गुणकर्म के विभाग से चार वर्णों को मैंने उत्पन्न किया है वर्ण और वह यह चातुर्वर्ण अन्य लोक में नहीं है और यह चातुर्वर्ण या चार वर्ण ये चार वर्ण अन्य लोको में नहीं है इसलिए मानुसे लोग विशेषण दिया कहा पुरुष लोग ने ना चित्रम ही मानुसे लोग दुर्घवती कर दिया पर है अच्छा ये पढ़ना हमारे को फट गया है कि इसमें है नहीं कोई पुस्तक देखिए हंत क्या हंतरी चातुर्वर्ण सरगा कर्तवल से है ये शंका की जा रही है हंत यहाँ पर खेदे में यहाँ पर अवे है हंत तर्रिका से तो चतुर्वर्ण का कि चतुर्वर्ण की चतुर्वर्ण की सृष्टि आदि कर्मों का कर्ता होने के कारण चतुर्वर्ण की सृष्टि सर्व का स्थिति और चतुर्वर्ण की सृष्टि स्थिति और कौन करते हैं परमात्मा कि तो चतुर्वर्ण की सृष्टि आदि कर्मों का कर्ता होने के कारण जो कर्मों का कर्ता होता है वो कर्म के फल से लुप्त होता है भगवान ने बोला क्या चतुर्वर्ण नया सिस्टम तो शंका हो गई की यदि आप इन कर्मों के करता है तो इनके फल से फल भी आपको प्राप्त होगा फल से भी आप युक्त होंगे लगाना तो चाकुरर्ण की सृष्टि आदि कर्मों का कर्ता होने के कारण उसके फल से युक्त होते हो उसके फल से युद्णी युद्णी युद्णी। या उसके फल से संबंधित होते हो लगेगा असा कर इस कारण जब कर्मो आप कर्म के करता हैं और कर्मो का फल आपको मिलता है जब कर्मों का फल से युक्त होने के कारण असा इस कारण ऐसी तो हम नित्य मुक्त नित्य ईश्वर आना आप नित्य मुक्त और नित्य ईश्वर नहीं है नित्य मुक्त और नित्य ईश्वर जो भी फल आपको मिल है तो आप नित्य नहीं है और नित्य ईश्वर हाँ दुखी दुखी करेंगे तो उसका फल भोगना पड़ जाएगा आपको तो ऐसा ये शंका हुई ऊंचे से इस पर कहा जाता है इस पर कहा जाता है ठीक है अब देखना यद्यपि इस पर कहा जाता है इस पर यह पंक्ति कही जाती है कस्य कर्तारम अभी वाम विद्या तो भाष्य के सारे चलेंगे यद्यपि माया संव्यवहारण है यद्यपि माया के व्यवहार से उन कर्मों का करता होने पर भी माया के व्यवहार से उन कर्मों का कर्ता होने पर भी व्यवहार जो है ये शीर्षांक्र मत में माया का कार्य है जो हम वाक व्यवहार कर रहे हैं बोल रहे सब किसका कार्य है माया का कार्य है क्योंकि माया का बना हुई वाघ इंद्री है माया का ही बना हुआ शरीर है सब पुथी का है अच्छा और माया उपाधि को लेकर के ही भगवान क्या करते हैं व्यवहार करते हैं तो सब व्यवहार कैसा है माया को लेकर के यद्यपि माया के व्यवहार से उस कर्म का कर्ता होने पर भी उस कर्म का होने पर हाँ कर्ता होने पर भी कर्तारम समी कर्ता होने पर भी परमात्मा परमार्थता करते है वास्तव में परमार्था में क्या मतलब माया को छोड़ करके वास्तव में माम अकर्तारम विद्धि वास्तव में मुझे अकर्ता जानो वास्तव में मुझे करता। आ, ये तो माया के व्यवहार को लेकर के कर्ता कहा जा रहा है वैसे में करता हूँ नहीं। नहीं। यद्यपि माया के व्यवहार से उन कर्मों का कर्ता होने पर भी परमात्ता माम अकर्ता रंभि परमात्माता मुझे अकर्ता जानो अत्यो करता इस कारण किस कारण अकर्ता होने के कारण ही अव्ययम क्या अत्यु क्या निशा बाद में क्या समय करना क्या आते हो कारण ही अव्ययम करते और इस कारण ही मुझे असंसारी जानो माम अव्ययम असंसारण विधि ये भाष्यकार ने अव्ययम कर्सारणम किया है असंसारणम को अलग से पूर्णा नहीं है इसलिए गीता ग्रेस्त में अव्यय और असंसारी ये व्याख्या ठीक नहीं है और इस कारण ही मुझे क्या है आप असंसारी जानो असंसारी करते यहाँ पर निर्विकारम जो तो संसारी मनुष्य वाला होता है तो कैसा जानू निर्विकार जानू जब तो निर्विकार जानो तो इसका क्या मतलब है कि भगवान में कोई विकार नहीं है तो कर्म फल का संबंध रूप विकार है क्या नहीं कर्म फल का संबंध रूप विकार नहीं है नहीं। तो उनको कर्म का फल प्राप्त नहीं होता है इसलिए वो नित्य मुक्त है और नित्थ नित्थ नित्थ है। नहीं। ऐसा तू एसाम कर्म नाम कर्ता राम माम मंदिर से किन्तु जिन कर्मो का कर्ता मुझे मानते हो किन्तु जिन कर्मो का कर्ता मुझे मानते हो हाँ परमाता उनका अकर्ता ही हो परमा वास्तव में परमात्ता आह तैसा करता है वास्तव में मैं उनका करता नहीं नहीं वास्तव में मैं उनका करता ही हूँ परमात्ता आम चैसा करता है हो वास्तव में मैं उनका करता ही हूँ जब करता है भगवान तो मतलब जैसे कि संसारी लोग जैसे कर्म करते हैं ना जैसे कि वो फल की तृष्णा हो प्रेरित तो होकर कर्म कर कर करते हैं रागत जैसे प्रेरित होकर कर्म करते हैं तो ऐसे भगवान करते है क्या परमात्मा उनका करता ही हूँ मैं यथा अन्य परमात्ता हो यथा क्योंकि देखू न मिंपंती न मे कर्म फले इति मह अभी जानती कर्म भी न कर्म भी न सह वस्तु माम कर्माणी न मुझे, मुझे कर्म लिपाये तो नहीं करते है मुझे कर्म लिपाही नहीं करते हैं मैं कर्म फले स्त्रिया न मेरी कर्म के फल में कृष्णा नहीं है मेरी कर्म के फल में कृष्णा नहीं है अब देखना की चलो अन्ना इसी माम या जाना की इस प्रकार मुझे जो जानता है किस प्रकार जानना की भगवान को कर्म लिपाही नहीं करते है भगवान की कर्म फल में कृष्णा नहीं है इस प्रकार इति माम यह भी जाना इस प्रकार मुझे जो जानता है सा कर्म भी ना बनते वो कर्मों से नहीं बनता है वह कर्मों से नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं बनता है अच्छा अब देखिए तो नाम ना कर्माणी लिमसंती कर्म मुझे लिपाही मान नहीं करते हैं तो अब भी देखेंगे कर्म मुझे लिपाई मान नहीं करते हैं इसका मतलब है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 कर्म के कारण ही देश उत्पत्ति होती है आ, तो देश उत्पत्ति का कारण बन करके कर्म क्या करेगा लिभायम कर्म लिभा ठीक है तो अब ज्ञान देना कर्म कैसे लिभायमान करता है देख ही उत्पत्ति के कारण बन करके अब ध्यान देना तो जिसमें अहंकार होता है या अहंकार से प्रेरित होकर के जो व्यक्ति कर्म करता है उसके कर्म देव की उत्पत्ति का कारण बन कर के मान करते हैं भगवान में अहंकार है क्या नहीं। ऐसा अहंकार मैं करता हूँ मैं सदी राजी के करने पर भी मैं करता हूँ ऐसी जो देहात होती है ना तो अहंकार से युक्त होकर के जो कर्म करते हैं उनके कर्म दे की उत्पत्ति का कारण बन कर के उनको लिभा करते हैं भगवान में अहंकार है क्या नहीं। जब अहंकार नहीं है तो उनके कर्म देह की उत्पत्ति के कारण बनेंगे इसलिए उनके कर्म उन्हें नहीं करते हैं भाष में लगाइए भाष में आइये नाम आम तान कर्माणी लिमपंती को भाषकार में जोड़ा है इस पद को लिमपंथी अच्छा दे आद आरम्भ कत्व ने अहंकारा भावा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 अहंकार का अभाव होने का के कारण तो दे आदि की उत्पत्ति का कारण बन कर मुझे दान कर्माणी माम न कर्म किस प्रकार लिपाइमान करते हैं दे आदि की उत्पत्ति के कारण बनकर दे आदि की उत्पत्ति का कारण बन कर के वे कर्म मुझे लिपाये मान नहीं करते क्यों लिपा नहीं करते भगवान को क्यूँकी उनमे अहंकार इसी प्रकार के ज्ञानी महापुरुष में भी अहंकार नहीं होता है तो उनको कर्म लिपायमान करते है ये अहंकार होने से ये सब समस्या आ जाती है देहात्म बुद्धि होने से अब देखना क्या तेसाम कर्म नाम फलेश में इस्तेहा ना इस्ती और उन कर्म के फलों में मेरी कृष्णा नहीं है लोग तो उन कर्म के फल में मेरी कृष्णा नहीं।, नहीं है भगवान क्या आपसे काम है उनको कोई भी कामना नहीं है कोई भी कृष्णा नहीं है अब इसी विषय को समझाते हैं वास्कार भगवान तू ऐसा संसारी नाम अहम करता इस विमाना, किंतु जिन संसारी मनुष्यों को, को मैं ऐसा लगाना किंतु तू कर किंतु हम करता इसी ऐसा संसारी नाम विमाना, किंतु मैं करता हूँ ऐसा जिन संसारी मनुष्यों को अभिमान होता है किंतु मैं करता हूँ ऐसा जिन संसारी मनुष्यों को अभिमान एक घमंड गर्भ एक वृत्ति है चित्ती की ये क्या रहती है वृत्ति होती है शब्द ऐसी व्यक्त करे या न करे भाव एक वृत्ति है तू अहम करता है की ऐसा संसारी नाम अभिमान मैं करता हूँ इस प्रकार जिन संसारी मनुष्यों को अभिमान होता है कर्म सुप्रिया तत्परे सुप्रिया कर्म सुस्प्रिया तत्परे सु और यहाँ भी ऐसा संसारी नाम का संबंध है और जिनकी जिन संसारी मनुष्यों की कर्म होती है तथा उनके फलों में स्प्रिया होती है कर्म होती तथा हाँ मतलब कर्म करने में भी तुष्णा है और फल में भी तुष्णा है कान कर्माणी लिम्पंक्ति उनको कर्म मान करते हैं यु, युक्तम करते या कहना उचित है या कहना उचित है या कर्सन उचित है तो किनको कर्म लिभाई मान करते हैं जिनको अभिमान है अभिमान के लिए ऊपर शब्द आया अहंकार आया है न की जिनको अहंकार है तथा कर्म की और फल की कृष्णा है उनको कर्म लिपायमान करते हैं तभावत उसका भाव होने से किसका भाव होने से अभिमान का भाव होने से और कर्म फल में कृष्णा का भाव होने से माम परिमाणी ना लिमपनती मुझे कर्म लिफाईमान देखो यहाँ कर्म जैसी स्प्रिया बोला है ना और उसके ऊपर पैरा में एक साथ वो कर्म फले कार से क्या किया है कर्म राम फले वहाँ अलग अलग दोनों को नहीं लिया तो वहाँ भी लिया जा सकता है मतलब कर्म में कृष्णा नहीं है लिया नहीं तो कर सकते इसके अनुसार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 अच्छा और क्या, क्या समझता है ना हम करता मैं करता नहीं हूँ भगवान को अपनी आत्मा रूप से जानता है और क्या समझता है मेरी आत्मा करता नहीं है, है? अच्छा ना हम करता ही मैं करता नहीं हूँ मेरी कर्म फल में इस्तीहा नहीं है साम न बन देते वो कर्मों से नहीं बनता बन है सी कर्माणी अभी उसके कर्म भी ये सत्यवाणी उसके भी कर्म उसके भी कर्म दे आदि आरम्भ कांड ना भगवंती दे आदि के उत्पादक नहीं है उसके भी में दे आदि के उत्पन्न करने वाले नहीं होते हैं यह अर्थ है नियम करता न मैं करता नहीं हूँ और मेरी करूँ फल में कृष्णा नहीं है ठीक है अब देखो घड़ी घड़ी से जाना है सामने कितना हुआ एक पैसे कितना हो जाएगा है न एवं एवं पूर्व मुझे कर्म कर मु कर्म जानकर कैसा जानकर के कि भगवान को कर्म लिपाय मान नहीं करते हैं और उनकी कर्म फल में कृष्णा नहीं है ऐसा जान करके पूर्वी मोक्ष भी कर पूर्व काली नहीं पूर्व का पूर्व काली सही पूर्व काल में होने वाले मुमुक्षुओं ने भी कर्म किया है एवं पूर्व ही मोक्ष भी अभी कर्म खत्म ऐसा जान कर के पूर्व काल में होने वाले मुमुक्षुओं ने भी कर्म किया है केवल अज्ञानियों ने किया हो ये बात नहीं है ने भी किया है तो ऐसा जानकर कर्म करना चाहिए अब एक नस्माच कर इसलिए जब पूर्व के महापुरुषों ने कर्म किया है तो इस कारण तस्मात्ते इस कारण तम करते तुम पूर्व ही पूर्व तरह कृषम कर्म एवं करो तस्माच करण से पूर्व ही पूर्व तरम कृष्ण तो, तो कर्म एवं कुरु इस कारण से तू पूर्वी करते पूर्वकालिक महापुरुषों के द्वारा और पूर्व तरह कृष्ण करते पूर्व में किए गए मे. पूर्वी करते है कि पूर्वकालिक महापुरुषों के द्वारा पूर्वकालिका पूर्वकाल में किए गए पूर्व तरण कृष्ण क्या पूर्वकाल में किए गए कर्म करु कर्म को ही कौन तू इसलिए तू पूर्व काल में होने वाले महापुरुषों के द्वारा पूर्वकाल में किए गए कर्मो को ही करो पूर्व कर्म तो तो आया ना एवं कर्म ऐसा जान करके पूर्व अपी कर पूर्व काल में होने वाले महापुरुषों ने भी पूर्वी है ना यहाँ क्या है क्या अतिक्रांत ही मतलब हाँ मतलब क्या है कि अतीत काल में होने वाले पूर्व काल में हाँ ये पूर्व अपी किया अतिक्रांत ही मतलब पूर्व काल में होने वाले महुषो ने तेन कर्म उस कारण से कर्म एव मतलब कुरु तेन कर्म एव तेन कर्म एव क्रु इस कारण से तुम तो तु कर्म को ही करो ना मासनम चुपचाप नहीं बैठना ना मासनम चुपचाप नहीं बैठना संन्यास भी का कर्तव्य संन्यास भी नहीं करना संन्यास भी हाँ हाँ नहीं करना तुम कर्मों का संन्यास नहीं करना संन्यास नहीं लेना कर्मो का संन्यास नहीं करना भी तो मतलब क्या है की कर्म को करु क्योंकि ऐसा मान के कर्म को करेंगे तो लिखा है मान नहीं होगा जन्म नहीं होगा भगवान कहते हैं तथा इसलिए के अनुश्चित से कालिक महापुरुषों के द्वारा भी अनुष्ठित होने के कारण अनुष्ठित होने कारण थोड़ा करने के कारण इस कारण से तू पूर्व काल में होने वाले महापुरुषों के द्वारा भी अनुष्ठित होने के कारण संन्यास जब भी यहाँ था संन्यास कर्मो का संन्यास करना है तो कैसा वो बिल्कुल वो विधि से संन्यास करना है हाँ विधि से करना है ऐसा नहीं तो ऐसे तो पाप लगेगा सन्यास संन्यास चतुर स्वीकार नहीं किया ऐसे ही छोड़ दिया तो बन पाप लगेगा हाँ वही सन्यास चुपचाप में बैठना कर्मों को त्याग नहीं करना ऐसे तो ऐसे भी यदि कोई सोचे संन्यास नहीं लेंगे विधि से ऐसी कर्मो को छोड़ देंगे तो वो भी नहीं करना है है ना तो जब भाव स्वीकार कहते लेने को तो विधि संन्यास ही कहते हैं दिरीग दिरीग दिरीग अच्छा यदि अनात्मज्ञा यदि तुम तो अनात्मज्ञा यदि तू अज्ञानी है आत्म से आत्मा को जानने वाला और आत्म से आत्मा को ना जानने वाला मतलब तो अज्ञानी यदि तू आत्मा को जानने वाला नहीं है यदि तू तो आत्मा को जानने वाला नहीं है, नहीं है। तो पूर्वकालिक महापुरुषों के द्वारा भी अनुष्ठित होने के कारण आत्मशुद्धि अर्थ हम आत्मशुद्धि के लिए कर्म करो थोड़ा अन्य भी क्रम का ध्यान देना यदि तुम तो तस्मात का पहले फैलन करना इस कारण है यदि तुम तो अनात्म्ञा यदि तू आत्मज्ञानी नहीं है तो सदाकर्थ है तो तस्मात कर्त इसलिए यदि तुम अनात्मज्ञा यदि तू आत्मज्ञानी नहीं है तो पूर्व ही अपनी अनुच्छित्वा पूर्व काल में होने वाले महापुरुषों के द्वारा भी अनुष्ठित होने के कारण तम है ना आत्मशुद्धि अर्थ हम तो मैंने दो बात आत्मशुद्धि के, के लिए या अंतरग्रहण की शुद्धि करो और तत्वित यदि तुम तत्व तत्व को जानने वाला है तो पूर्व ही जनकारी भी की पूर्व ही अर्थ है पूर्व में होने वाले कौन जनका तो पूर्व में होने वाले जनकादि ज्ञानियों के द्वारा पूर्व परम कृष्ण पूर्व में होने वाले जनकादि महापुरुषों के द्वारा पूर्व काल में किए गए कर्मों को लोक संग्रह करो लोक संग्रह के लिए करो तो पूर्व काल में होने वाले जनकादि महापुरुषों के द्वारा पूर्व काल में किए गए कर्मों को लोक संग्रह के लिए करो न अधुनातन कृतम निवर्तितम कि आधुनिक लोगों के द्वारा किए गए कर्मों को बस करो आजकल के लोग क्या करते है तो भ्रष्टकाल ने उस समय ऐसा लिख दिया है ना अब जो कहते हैं ना आज के लोग ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करेंगे ऐसा कृतम निवर्तितम आधुनिक लोगो के द्वारा किए गए को ना करो ठीक है ऐसा लगाना क्या कहूँ मैं अधुनातनम निवर्तितम न कृतम आज के लोगों के द्वारा किए गए कर्मों को नहीं करना अधुनातन निवर्तितम न कृतम आज के लोगों के द्वारा किए गए कर्मो को नहीं करना निवर्तितम कृतम न करू ऐसा लगाएंगे संपन्न किए अग्न निवर्तितम करु आज के लोगों के द्वारा संपन्न किए गए को नहीं करना तर्म चेत कर्तव्य के तत्र का कर्तव्य कर्म कर्तव्य यदि कर्म कर्तव्य है यदि कर्म कर्तव्य है तो त्वर वचना देव करूँगी तो आपके वचन से ही मैं करता हूँ आपके वचन से ही यदि कर्म है तो आपकी आज्ञा से ही मैं करता हूँ आपकी आज्ञा से, तो आप से ही मैं करता हूँ ठीक है तो आपकी आज्ञा से ही मई करता हूँ पूर्वतर पूर्व पूर्वतर इस विशेषण की क्या आवश्यकता है पूर्व पूर्वतरम कृतम इसी विशेषते विशेषण की क्या आवश्यकता है की पूर्व काल में होने वाले महापुरुषो ने जो पूर्व काल में कर्म किया है इसलिए करो शंका हो सकती इसको है इसको कहे क्या जरूरत है आपके वचन मानकर हम करने को तैयार है उच्चते करते कहते हैं ऐसा ना क्या कि की ये पूर्व पूर्व पूर्वतर क्यों विशेषते हैं पूर्वकालिक महापुरुषों के द्वारा काल में किए गए इस विशेषण की क्या आवश्यकता है तो उच्चते इस, इस पर कहा जाता है क्योंकि महान बैसम्यम कर्मणि क्योंकि कर्म में बड़ा बैषम्य है क्यूँकी कर्म में बड़ा वैषम्य है या कर्म में बड़ी विषमता है मतलब है की कर्म का विषय बड़ा कहानी है कर्म का विषय बड़ा हाँ कर्म में महान वैषम्य है कर्म में बड़ी विषमता है मतलब कर्म का विषय बड़ा गंभीर है यहाँ बैषम कर तो हम कर लेना कर्म में बड़ा गंभीर है कैसे वो कल होम पूर्ण मरा रहा सॉरी मैं बोलता हूं फोन में देख के सोने से आ रहा या सोने में बहुत दिक्कत है और सर्दी कप हो रही